आध्यात्म रामायण युद्ध कांड तेरह सर्ग सुराधीलांग काोक शांतिम क्रीटादिशोभम पुरा रातिलाभम भजे राम चंद्रम रघुरा मधीशम जिनके शरीर की इंद्र नीलम बड़ी और मेघ के समान श्याम कांति है जिन्होंने विराध आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है उन क्रीटादि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम ग धन रघुकलेवर रामचंद्र जी को मैं भसता हूँ लसतचंद्र कोटे ग्रकाशादि पीठे सभासीन सभासी नाधाय सीताम फुरा मरणाम तड़ी तुंज भाषा भजे रामचंद्रम नृभृत्तांद्रम जो तेजोमय सुवर्ण के से वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमयी जानक जी को गोद में लिए करुणो चंद्रमाओं के समान दे दिप्यमान सिंहासन पर विराजमान है उन निर्दुख और आलस्यहीन भगवान राम को मैं भजता हूँ ततः प्रोवाच भगवान भावान्यास हितो भव मलपत्राक्ष विमे आगम देहस्य पितरम तदनंतर आकाश में विमान पर बैठे हुए ध्वनि सहित भगवान शंकर ने कमल दल्लोचन श्री रामचंद्र जी से कहा हे hey रघुनंदन मैं आपको राज्याभिषिक होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा इस समय आप अपने इस शरीर के पिता दशरथ का दर्शन कीजिए तथो पश्य दीमास्थम रामो दशरथम पुरा शेषा पाद मुदा भक्तिया सहा अनुज आलिंग्य मूर्ध दशरथो ब्रवीत तारिथस्मी या वस् संसारा दुख सागरा तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ को देखा उन्हें देखते ही उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्तिपूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और उनका सिर सूंघ कहा बेटा तुमने मुझे संसार रूप दुख समुद्र से पार कर दिया एत्युक्ता पुनरालिंग्यौ रा पूजिता देवराज तम दृष्ट्वा प्राकृताजलि मत निहता पथिता देवयासु सुधा वृष्ट सहस्राक्ष मैसा कर श्री राम को फिर हृदय से लगा और उनसे पूजित हो दशरथ जी चले गए तब श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा हे hey, सहसाक्ष मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरं, तुरंत जीवित कर दो तथेत्यमृतबृष्टिया जीवयामास वानरान्े ये मृथां मृत पूर्व ते ते सुप्त भ राम पर्वत ऐसा सुन देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कह अमृत बरसाकर उन सब वानरों को जीवित कर दिया जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति ही बलवान और प्रसन्न होकर भगवान राम के पास चले आए नोत्थिता राक्षसास्त्रोस्पर्शन्नादी विभीषणस्तु साष्टांगम प्रण प्रत्या किंतु वहाँ युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षसगण अमृत का स्पर्श होने पर भी नहीं उठे अमृत का स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है अतः अमृत का स्पर्श होने पर भी राक्षसों के जीवित न होने से स्वभाव विपर्य का दोष आता है परंतु भगवद का प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके आगे कुछ भी संभव नहीं है भगवान की इच्छा न होने से अमृत का प्रभाव भी बाधित हो गया इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात भगवान राम के द्वारा मारे जाने के कारण राक्षस मुक्त हो गए थे इसलिए अमृत का संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित न कर सका इसी समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा दबे मा नुगृहस्वयी भक्ति यदा तव मंगल स्नान मध्यम सीता समन्वित भगवान आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीति है अतः इतनी कृपा कीजिए कि आप श्री सीता जी के सहित मंगल स्नान कीजिए अलंकृत सभ्रता सो गस्यामहे वम विभीषण वच श्रुआ प्रत्युवाच रघुत्तम सुकुमति भक्त में भर तो मेक्षते जटा बलकरधारी स शब्द ब्रह्म फिर कल भाई लक्ष्मण के सहित वस्त्र भूषण से सुसज्जित हो हम सब चलेंगे विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भक्त है वह जटावलकल धारण किए ओंकार का चिंतन करता हुआ मेरी बाढ़ देखता होगा कथम तेना बिना स्नान अलंकारादिकम अतः सुग्रीव मुख्यास्तम पूजा सुशेषत उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्र भूषण धारण कर सकता हूँ अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि बानरों का ही विशेष सत्कार कर पूजि कपीन्द्रेशु पूजिहम तो न संशय राघव स्वर्णरत्ता चबर से राक्षस्रेष्ठ यहां यथारुचि ततस्ता पूजिता रामो रत्शपन अभिनंद यथाध्या विसर्ज हरी स्वरा विभीषण सनीत पशुक सूर्यर्चसम आरोह तथो राद अंके निधा वे देश लज्जा लज्जमशस् लक्ष्मण सह्रात्र विक्रातेन धनुष्म च च इन वानर वीरों का सत्कार होने से मेरा ही सत्कार होगा इसमें संदेह नहीं श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न और वस्त्रादि मुक्त हस्त से दिए इस प्रकार उन सब वानर युद्धपतियों को रत्नादि से सत्कृत देख श्री रामचंद्र जी ने सबकी यथा योग्य बढ़ाई की और उन्हें विदा किया फिर वे सख जाते हुए यशस्विनी जानकी जी को गोद में ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए विमान पर बैठकर भगवान राम ने वानरराज सुग्रीव अंगद विभीषण और समस्त वानरों से कहा आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित मित्र का जो कुछ कार्य किया होता है वह खूब निभाया है अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ट गुमर्थ सुग्रीव मम भक्तो प्रतीसो किसा लंकाया अब मेरी आज्ञा अनुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को जाइए सुग्रीव तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ्र ही किसकिधा को जाओ विभीषण तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य पर लंका में रहो अब इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकते अयोध्या गंतम इच्छा मे राजधानी पिथुर्म एव मुक्ता सुरा मे नालस्ते महाबला उचो प्राजलिये राक्षसस्योध्याम अब मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्या को जाना चाहता हूँ श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर दे समस्त महाबली वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़ कर बोले हे रघुश्रेष्ठ हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं दृष्ट तामिषिक तो कौशल्यावाद्य पंचाणी महेराज्यम अनुज्ञा दे न प्रभो हे प्रभु हम आपको राज्यभि राज्यभिषिक्त हुआ देखकर और माता कौशल्यादि के वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे आप हमें सास चलने की आज्ञा दीजिए राम तथेत सुग्रीव भान सब विभीषण पुष्पकुमा चीघ्रम आरोह सां प्रत ततस्तो पुष्पक सुग्रीव सहसेनया विभीषणस्य सामाध्य सर्वे चारोर्धतम तब श्री रामचंद्र ने कहा बहुत अच्छा सुग्रीव अब बाडरों के सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमान को साथ लेकर विमान पर चढ़ो तब सेना के सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़ गए हे स्वाूेश कौबेर परमासनम राघवेणाभ्यनुत उत्पात विहायसा बभौते ना हंसयुक्न भास्वता प्रहिष्ट तथा रामचर्मुख वहाँ पर उन सबके आरूढ़ हो जाने पर वह कुबेर का परम जान भगवान राम की आज्ञा पा मार्ग से उड़ उड़चला उस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े जा रहे हों तभो भास्कर बिंब तुल्यम कुबेर जानम तपसानुलब्धम रामेण शोभा नितराम प्रपेदे सीता समेत सहालुजेन उस समय वह तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का जान सूर्य सूर्यबिंब के समान सुशोभित होने लगा तथा श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित भगवान राम के कारण तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई इस श्रीमद आध्यात्म राण उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे त्रयोदशो सर्ग